पत्रावली में ठावड़ा स्वामी रामकृष्णानंद को लिखे प्रिय शशि बस इतना समझ लो कि मैं अपनी माँ के साथ रामेश्वर जा रहा हूँ मैं मद्रास जा भी सकूँगा या नहीं मुझे नहीं मालूम यदि गया तो यह बिल्कुल व्यक्तिगत मामला होगा मेरा तन और मन बुरी तरह थक चुका है और मैं किसी की भी उपस्थिति सहन नहीं कर सकता मैं अपने साथ किसी को नहीं चाहता ना तो मेरे पास शक्ति है ना पैसा और ना इच्छा ही कि मैं किसी को अपने साथ ले जा सकूं फिर वे चाहे गुरु महाराज के भक्त जन हो या कोई और इससे अंतर नहीं पड़ता इस संबंध में तुम्हारी जिज्ञासा भी सरासर मूर्खता थी मैं तुमसे फिर कहता हूँ मैं जीवित की अपेक्षा मरा हुआ अधिक हूँ और किसी से मिलना मुझे कतई स्वीकार नहीं यदि तुम वैसा प्रबंध नहीं कर सकते तो मैं मद्रास नहीं जाता अपने शरीर की रक्षा के लिए मुझे कुछ न कुछ तो स्वार्थी बनना ही पड़ेगा योगिन माँ और दूसरे लोग जो चाहें उन्हें करने दो अपने वर्तमान स्वास्थ्य को देखते हुए मैं किसी को भी अपने साथ नहीं ले जा सकता ससने विवेकानंद पाँच सौ सो सोलह श्रीमती ओली बुल को लिखित बेलुरमठ हावड़ा बंगाल दो फरवरी १९०१ सौ एक प्रेमा कई दिन हुए मुझे आपका पत्र और उसके साथ एक सौ पचास रुपये का एक चेक मिला था मैं इस चेक को भी पहले तीन चेकों की भांति अपने भाई को सुपुर्द कर दूंगा जो यहाँ है मैं उससे दो बार मिला हूँ वह लोगों से मिलने मिलाने में व्यस्त है श्रीमती सेवियर की इंग्लैंड से होकर यहाँ शीघ्र आने की आशा है मैं पहले उन्हीं के साथ इंग्लैंड जाने वाला था लेकिन अब जैसी की स्थिति हो गई है मुझे अपनी माँ के साथ एक लंबी तीर्थयात्रा के लिए निकलना होगा बंग भूमि का स्पर्श करते ही मेरी तंदुरुस्ती गिरने लगती है खैर अब मैं इसकी चिंता नहीं करता मैं और मेरा काम धाम सब ठीक ठाक चल रहा है मार्गट के सफल होने की बात जानकर प्रसन्नता हुई लेकिन जैसा कि जो लिखा है वह आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद सिद्ध नहीं हो रहा है बस यही तो कुल गड़बड़ी है काम को चलाते भर जाना कोई महत्वपूर्ण बात नहीं और फिर इतनी दूर लंदन के काम से कलकत्ता पर क्या असर पड़ता है खैर जगनमाता सब कुछ जानती है मार्गरेट रचित काली माता काली दमदर की सब प्रशंसा कर रहे हैं किंतु खेत की बात है कि उन्हें पुस्तक उपलब्ध नहीं हो पाती बुक लोग किताब की बिक्री के प्रति इस हद तक उदासीन है इस नूतन शताब्दी में आप और आपके प्रियजन एक और महान भविष्य हैं के लिए स्वास्थ्य तथा साधन प्राप्त करें यही मेरी सतत प्रार्थना है विवेकानंद पाँच सौ सत्रह कुमारी जोसेफेन मैकलाउड को लिखित बेलुर मठ हावड़ा चौबीस फरवरी उन्नीस सौ एक प्रिय जो मुझे यह सुनकर अत्यंत प्रसन्नता हुई कि भोया कलकत्ता आ रहे हैं उन्हें तुरंत मठ भेजो मैं यहीं रहूँगा यदि संभव हुआ तो मैं उन्हें कुछ दिन अपने पास यहाँ रखूँगा और फिर नेपाल जाने दूंगा तुम्हारा विवेकानंद 518 कुमारी जोसेफिन मैकलाउड को लिखित बेलोर मठ ठावड़ा बंगाल 17 फरवरी 1901 सौ एक प्रियजो अभी अभी तुम्हारा लंबा सा पत्र मिला मुझे प्रसन्नता है कि तुम कुमारी कार्नेलिया सोलह बजे से मिली और तुम्हें वे पसंद आई मैं पूना में उनके पिता से परिचित था उनकी एक छोटी बहन को भी जानता हूँ जो अमेरिका में थी उनकी माताजी को शायद उस सन्यासी के रूप में मेरी याद हो जब मैं पुनः में लिंबड़ी के ठाकुर साहब के साथ रहा करता था मुझे आशा है कि तुम बड़ौदा जाओगी और वहाँ की महारानी से मिलोगी मैं अपेक्षत काफ़ी स्वस्थ हूँ और आशा है कुछ समय तक ऐसा ही रहूँगा मुझे अभी ही श्रीमती सेवियर का एक प्यारा सा पत्र मिला है जिसमें उन्होंने तुम्हारे तो बारे में ढेरों अच्छी अच्छी बातें लिखी है मुझे प्रसन्नता है कि तुम श्री टाटा से मिली और तुम्हें वे दृढ़ और भले आदमी प्रतीत हुए यदि मैंने अपने को काफ़ी सशक्त अनुभव किया तो अवश्य बम्बई आने का निमंत्रण स्वीकार कर लूँगा कोलम्बो जाने वाले अपने स्टीमर का नाम तार से लिख दे भेजो प्यार के साथ तुम्हारा विवेकानंद 519 श्रीमती ओली बुल को लिखित ढाका 29 मार्च 1901 सौ प्रियमा इस समय तक मुझे तुम्हें मेरा ढाका से लिखा दूसरा पत्र मिल गया होगा शारदानंद कलकत्ता में ज्वर से बुरी तरह ग्रस्त हो गया था कलकत्ता तो इस वर्ष नरक बन गया है वह अच्छा हो गया है अब मठ में है ईश्वर की कृपा से मठ हमारी बंग भूमि के स्वस्तम स्थानों में से है मैं नहीं जानता कि आप और मेरी माँ के बीच क्या बातचीत हुई उस समय मैं नहीं था मेरा अनुमान है कि माँ ने आपसे मार्गरेट को देखने की इच्छा प्रदर्शित की होगी और कुछ नहीं मार्गरेट को मेरी यह सलाह है कि वह इंग्लैंड में रहकर अपनी योजनाओं को पक्का करे और काफ़ी हद तक उन्हें क्रियान्वित भी करे तब कहीं लौटने की बात सोचे भले और ठोस काम के लिए प्रतीक्षा तो करनी ही पड़ती है आवश्यक शक्ति प्राप्त करती ही शारदानंद श्रीमती बनर्जी के पास जो कुछ दिन के लिए कलकत्ता आई थी दार्जिलिंग जाना चाहता है जापान से जो के बारे में मुझे कोई खबर नहीं मिली श्रीमती सेवियर शीघ्र ही वहाँ जाने वाली है करीब पाँच दिन से ऊपर हुए मेरी माँ चाची और भाई ढाका आए थे ब्रह्मपुत्र नदी का बड़ा भारी स्नान पर पड़ा था जब भी कभी ग्रहों का कोई विशिष्ट एवं दुर्लभ सहयोग उपस्थित होता है तब बड़ा भारी जन नदी के किसी खास स्थान पर एकत्र हो जाता है इस वर्ष लक्षाधिक लोगों की भीड़ हुई थी मीलों तक नदी में केवल नावें ही नावें दिखाई पड़ती थी यद्यपि नदी का पाठ इस स्थान पर लगभग एक मील चौड़ा है फिर भी वह कीचड़ से भर गया था लेकिन जमीन फिर भी काफ़ी ठोस रही और इसलिए हम अपना पूजा स्नान आदि सम्पन्न कर सकें ढाका मुझे अच्छा लग रहा है मैं अपनी माँ तथा अन्य महिलाओं को चंद्रनाथ ले जा रहा हूं। यह स्थान बंगाल के बिल्कुल पूर्वी सिरे पर है मैं सकुशल हूं। आशा है आप आपकी पुत्री तथा मार्गट भी स्वस्थ सानंद है तिरस्नेह के साथ आपका पुत्र विवेकानंद पुनश्च मेरी माँ तथा भाई आपको और मार्गट को प्यार भेजते हैं मुझे तारीख नहीं मालूम विवेकानंद पाँच स्वामी स्वरूपानंद को लिखित मठ पंद्रह मई 1901 प्रिय स्वरूप नैनीताल से लिखा हुआ तुम्हारा पत्र विशेष उत्तेजनापूर्ण है पूर्वी बंगाल तथा आसाम का दौरा कर हाल ही में लौटा हूँ पहले की तरह अब भी अब की बार भी मैं अत्यंत परेश्रांत हो चुका हूँ तथा मेरा स्वास्थ्य भग्न हो चुका है बड़ौदा महाराज से मिलने पर यदि वास्तव में कोई कार्य सम्पन्न होने की संभावना हो तो मैं वहाँ जाने के लिए प्रस्तुत हूँ अन्यथा यातायात के परिश्रम तथा व्यर्थ के खर्चे में न पड़ना नहीं चाहता अथा महाराज के साथ मिलने से हमारे कार्य में किसी प्रकार की सहायता मिल सकती है या नहीं इस बारे में अच्छी तरह से सोच विचार कर तथा आवश्यक समाचार आदि लेकर तुम अपनी राय मुझे सूचित करना अभी अभी श्रीमती सेवियर का एक अच्छा सा पत्र मुझे मिला अमरनाथ तथा नैनीताल के सब मित्रों से निरा स्नेह करना तुम मेरा स्नेह तथा आशीर्वाद जानना इति तुम्हारा विवेकानंद